सरकारी कामकाज में हिंग्लिश रेडियो रूस भारत में सरकारी कामकाज में हिंग्लिश की इजाजत भारत के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में अंग्रेजी मिश्रित हिंदी लिखने की इजाजत दी गई है क्योंकि हिंदी के कुछ कठिन और कम प्रचलित शब्दों से लोगों को परेशानी हो रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र ने बृहस्पतिवार को सूचित किया है कि भारत के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने उन शब्दों की एक सूची प्रकाशित की है जिनके लिए हिंदी भाषा में कोई शब्द आसानी से नहीं मिलता समाचार पत्र के अनुसार अभी तक सरकारी अधिकारियों को अंग्रेजी के हायर एजुकेशन टिकट स्टेशन पुलिस और ऐसे ही दूसरे शब्दों के हिंदी शब्द ढूंढने में कठिनाई होती थी और कुंजीपटल और संगणक के स्थान कीबोर्ड और कंप्यूटर जैसे आम तौर पर प्रयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है भारत के गृह मंत्रालय में तैयार किए गए इस निर्णय के अनुसार अब शुद्ध हिंदी का प्रयोग सिर्फ साहित्यिक उद्देश्यों से ही किया जाएगा अब सरकारी कामकाज की भाषा में हिंग्लिश का प्रयोग करना अधिक व्यवहारिक और सहज होगा नव भारत टाइम्स पहला मत इससे हिंदी का दायरा बढ़ेगा भाषा का काम होता है बात को पहुंचाना वो एक माध्यम है यदि वो इतनी कठिन लगने लगे कि समझ में ही ना आए तो उसे बदलना चाहिए शायद इसीलिए गृह मंत्रालय ने हाल में यह निर्णय लिया है कि अब सरकारी कामकाज के नोट्स तैयार करते समय आम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े तो उन्हें आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं जैसे कुंजीपटल को कीबोर्ड। बोर्ड यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे रोजमर्रे के सरकारी कामकाज की भाषा आसान और समझ में आने वाली हो जाएगी अब कठिन और समझ में न आ सकने वाले संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग कम होता जाएगा और कर्मचारी राहत महसूस करेंगे सरकारी अधिकारियों और अनुवादकों को शब्दकोशों की शरण में नहीं जाना पड़ेगा काम के दौरान वे भाषा के स्तर पर किताबी कम और व्यवहारिक अधिक नजर आएंगे इससे आसानी से समझ में आ सकने वाली एक नई शब्दावली का विकास तो होगा ही सरकारी भाषा ज्यादा जानदार और आसान भी बन सकेगी हो सकता है इससे भाषा को शुद्ध बनाने के समर्थकों की भौंें तन जाएं, लेकिन नई पीढ़ी तो इसका स्वागत ही करेगी सब जानते हैं के हमारे देश की कई भाषाओं के शब्द तो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी तक में शामिल कर लिए गए हैं समय के साथ बदलते रहना किसी भी भाषा के लिए बहुत जरूरी है इससे हिंदी की शब्दावली तो बढ़ेगी ही वो अधिक व्यवहार में भी लाई जाएगी नव भारत टाइम्स दूसरा मत कहीं अस्तित्व ही संकट में न पड़ जाए ऐसा आदेश एक बार सन 1976 में भी जारी हुआ था लेकिन मुझे हिंग्लिश शब्द पसंद नहीं आता हिंदी को हिंदी ही रहने दें। और तो और हिंदी शब्द ही बाहर से आया है आप हर भाषा के शब्द ले सकते हैं लेकिन इसे हिंदी का व्यापक रूप कहा जाए संविधान में कहा गया है कि हिंदी को उदार बनाया जाए लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी हिंदी में जो शब्द पहले से मौजूद हैं उन्हें प्रयोग न किया जाए अब आप बताइए दिल्ली में मेट्रो का एक स्टेशन बनाया गया है यमुना बैंक जो मुझे ठीक नहीं लगा इसे यदि यमुना तट या यमुना किनारा कहा जाता तो ज्यादा सही होता बैंक से आम आदमी सीधा अर्थ यही लेता है कि बैंक वो जगह है जहां से पैसा निकाला या जमा किया जाता है आप देखिए अक्षरधाम स्टेशन भी है कितना अच्छा लगता है कोई ये कहे कि हमारी हिंदी भाषा उदार नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा हिंदी ने तो अब तक दूसरी भाषाओं से बराबर शब्द लिए ही हैं जो शब्द समाज में प्रचलित हो जाते हैं उन्हें हिंदी अपना लेती है जरूर इस्तेमाल किला और इन जैसे कितने ही शब्द दूसरी और बाहर से आई भाषाओं से हमने खूब लिए हैं ये हमारी आम बोलचाल में भी शामिल हुए हैं कबीर ने कहा है कि भाषा बेहतर नीर है तो ये बिल्कुल ठीक कहा है लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम इतने उदार न हो जाए कि हमारी भाषा का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए